शीता स्वतरोपनिषद सांकर भाष्य तृतीय अध्याय एक ही परमात्मा में शासक और शासनी भाव का समर्थन कथम अद्वितीयस्य से परमात्म इसी त्रीसितव्या भाव इशंख्या अद्वितीय परमात्मा में शासक और शासनी आदि भाव कैसे रह सकते हैं ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है या एको जालवानीषत ईसन भी सर्वाषत ईशन भी या एवैक उद्भवेश संभवेश या एक तदिर्मृता स्थिति जो एक जालवान अर्थात मायावी अपनी ईश्वरी शक्तियों से शासन करता है जो अकेला ही ऐश्वर्य से योग होने पर और जगत के प्रादुर्भाव के समय अपनी शक्तियों से संपूर्ण लोकों का शासन करता है उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते य एक इति य एक परमात्मा जालवान जालम माया दुरत्यवात तथा चाह भगवान मम माया इति तद्वस स्थिति जालवान माया तदसास्ती जालवान्मायातर्थतईष्टे मापाधि सन् कईनीशक्ति तथा चोक्त ईशत ईसनीति का सर्वान्ोकान ईशत ईसनी कदा उद्भवे च संभव एतद् विदुर्मृता अमरण अमरण धर्माणो भवन्ति या एको इत्यादि जो एक परमात्मा है वह जालवान है दुस्तर होने के कारण जाल माया का नाम है भगवान ने भी ऐसा ही कहा है कि मेरी माया को पार करना कठिन है उस जाल से जो युक्त है वह परमात्मा जालवान है तथा अस्य अस्ति वह इसका है इस व्युत्पत्ति के अनुसार जालवान शब्द सिद्ध होता है जालवान अर्थात मायावी परमेश्वर मायाोपाधिक होकर शासन करता है किनके द्वारा शासन करता है इसके उत्तर में कहते हैं ईशनी भी अपनी शक्तियों के द्वारा इसी आशय से यहाँ ऐसा कहा है ईशते ईशनी भी ईशनी भी अर्थात अपनी परम शक्तियों के द्वारा शासन करता है किनका शासन करता है वह उन शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों का शासन करता है किस समय उद्भव अर्थात विभूतियों अर्थात ऐश्वर्यों से योग होने पर और संभव जगत के प्रादुर्भाव के समय जो इसे जानते हैं वे अमृत अमरण धर्मा अर्थात अमर हो जाते हैं कस्मात्नर्जालवान इत्यासंख्य आह। किंतु वह मायावी कैसे हैं ऐसी आशंका करके कहते हैं एको ही रुद्रो न यतस्थु या इमान लोकाशत ईशनी प्रत्यगजना ठती संचुकोचात काली संज्य विश्वा भुवना निगोपा क्योंकि एक ही रुद्र है इसलिए ब्रह्म उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते वह अपनी ब्रह्मादि शक्तियों द्वारा इन लोकों का शासन करता है वह समस्त जीवों के भीतर स्थित है और संपूर्ण लोकों की इस रचना कर उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें संकुचित कर लेता है एको हिति ही, ही शब्दों यस्मादर्थे यस्मादेक एवं रुद्रस्व न द्वितीयाय तस्तुर तस्तुर्ब्रह्मविद उक्तम च एको रुद्रो ना या सर्वांश न्वतीय तस्थुरी य इमोका ईषते एको हि प्रत्यर एको की एक ही एकद्र है अतः पर्षदर्शी ब्रह्म विद स्वतः तो किसी दूसरी वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते यहाँ ही शब्द यस्मात् के अर्थ में है इसी से कहा है एको रुद्रो न द्वितीया यथस्थ हो जो अपनी शक्तियों द्वारा इन लोकों का शासन निर्मन करता है वह समस्त जीवों के भीतर अर्थात प्रत्येक पुरुष में स्थित है तात्पर्य यह है कि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है किंच संचुकोच अंतका प्रलयकालेंतः संसृज्य विश्वाभुवना गोपा गोप्ता भूतुक्त अद्वितीयः परमात्मा न चाश कुंभकार वहात्म कवल मृत्पींडस्थनीय उपादन कारण उपादत्ते कि स्वक्तिविक्षेप कुरन्स्रष्टा इति उत्तरो मंत्र विरालात्मनावस्थान तत्सृष्टित्व प्रतिपादयति तथा वह अंतकाल यानी प्रलय काल में संकुचित करता है तथा क्या करके संपूर्ण लोकों को रचना कर उनका गोपा रक्षक होकर यहाँ यह कहा गया है कि परमात्मा अद्विती है वह कुंभार की तरह मृतपिंड रूप अपने आप को उपादान कारण रूप से ग्रहण नहीं करता तो फिर क्या करता है वह अपनी शक्ति को क्षुब्ध करने से ही जगत का रचयिता या नियंता कहा जाता है अगला मंत्र उसी की विराट रूप से स्थिति और उसके जगत कर्तृत्व का प्रतिपादन करता है परमेश्वर से जगत की सृष्टि का प्रतिपादन विश्वत चक्षुर्त विश्व मुखो विश्व बाहुत विश्वतस्पात स्वहुभ्यामति सपत्र भूमि जनयन देवे वह सब और नेत्रों वाला सब और मुखों वाला सब और भुजाओं वाला और सब और पैरों वाला है वह वा एकमात्र देव प्रकाशमय परमात्मा दुलोक और पृथ्वी की रचना करता हुआ वहाँ के मनुष्य पशु पक्षी आदि प्राणियों को दो भुजाओं और पतत्रों पैरों एवं पंखों से युक्त करता है इस मंत्र के उत्तरार्थ का अर्थ अनजान टीकाकारों ने अनेक प्रकार से किया है प्रस्तुत अर्थ शांक भाष्य के अनुसार है शंकरानंद जी इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं हस्ताभ्याम विश्व मुत्पादयनुत्पत्ति काले विधान शब्दपाद्योत्दकादेण करोती बाहुभ्यावचन सामर्थ्याकर्महेतुवाच्च धर्मा धर्म्यावक्ष धमति अग्नि संयोगा तीन संतापकारिव उत्पत्त स्थित संहारे चुख दुख कार्य व्याख्य सपत्रत संपत्तत्र पतनाशील पंचीकृत पंचम महा पंचमहाभूत परमाणु धमतीत अनुषंग अर्थात वह हाथों से विश्व को उत्पन्न कर उसकी उत्पत्ति के समय उत्पाद्य उत्पादकादि रूप से अनेक प्रकार के शब्द करता है बाहुभ्याम इस पद में वि है तथा हाथ समस्त कर्मों के हेतु होते हैं इसलिए इस पद से धर्माधर्म के द्वारा यह अर्थ बतलाना अभिष्ट है जिस समय धमति क्रिया का अर्थ अग्नि संयोग लिया जाए उस समय भी संताप कारक होने के कारण सुख दुख की उत्पत्ति स्थिति और संहार में उनका सुख दुख कारित्व तो ही बतलाना चाहिए संपत्त्र पतनशील पंचीकृत महाभूतों से युक्त करता है परमाणुओं से नहीं नारायण तीर्थ लिखते हैं बाहु भ्याम विद्या बाहुभ्या विद्याकर्माभ्या पतत्र वासनारूप सन्धमती दीपयती जीवनिष्ठ विद्या कर्म ईश्वरो जगत प्रवर्त अर्थात बाहु विद्या और कर्म द्वारा तथा पतत्र वासनाओं द्वारा दीप्त करता है अर्था जीवनिष्ठ विद्या और कर्मादि के द्वारा ईश्वर जगत को प्रवृत्त करता है विज्ञान भगवान कहते हैं बाहुभ्याम मनुष्यादीन सन्ध्यमती संयोजती पतत्रै पतन साधन पाद संधमती अथवा पतत्रै पक्षे पक्षिण सन्धमती अर्थात वह मनुष्यादि को भुजाओं से युक्त करता है और पतत्र चलने के साधन यानी पैरों से युक्त करता है अथवा पतत्र यानी पक्षों से पक्षियों को युक्त करता है चक्षुरिति सर्व विश्वतक्षुरी सर्वी गता चक्षुष चक्षुः अतः स्वेक्षुपाद साम्यम विद्यतक्षुवुतर योजनीय संबाभ्यामती संयोजय तीर्थ अने अनेकाधातूँ पक्षिण भ्रमति द्विपदो मनुष्यादी पतत्र किंकुव दयावा पृथ्वी दनयन देव एको विराजम सेठवा निर्थ विश्वतक्षु उत इत्यादि समस्त प्राणियों के चक्षु इस परमात्मा के ही हैं इसलिए यह विश्वस्त विश्वचु है, है अतः अपनी इच्छा मात्र से ही इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूपादि को ग्रहण करने का सामर्थ्य है इसी प्रकार आगे विश्वतों मुख आदि में भी अर्थ की योजना कर लेनी चाहिए वह जो भुजाओं द्वारा संयुक्त करता है धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं इसी से अग्नि संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले धमती का अर्थ संयोजन लिया गया है तथा पक्षियों और दो पैरों वाले मनुष्यादि को पतत्रों फूटों पतत्र शब्द का अर्थ है पतन से बचाने वाला अतः मनुष्यों के विषय में इसका अर्थ पैर समझना चाहिए और पक्षियों के विषय में पंख पंखों और पैरों से युक्त करता है क्या करता हुआ द्वलोक और पृथ्वी की सृष्टि करता हुआ तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र देव ने विराट की रचना की परमेश्वर का स्तवन, इदानी तस्व सूत्र सृष्टि प्रतिपादयन मंत्रिग्भि प्रीतम प्रार्थ्यते अब उसी परमात्मा की हिरण्यगर्भसृष्टि का प्रतिपादन करती हुई श्रुति मंत्रदर्शी ऋषियों के अभिमत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है यो देवा प्रभुस्थोभव विस्वात्पौरुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भम जनया मसपुर बद्वा शुभया सन्नियुक्त संयुनक जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु जगतपति और सर्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था वह हमें शुभ शुभबुद्धि सयुक्त करे यो देवाना यो देवाइंद्रादीना प्रभवहेतुरुद्भवहेतु उद्भवो विभूति विश्वस्यापो विश्वाधिपालीता महर्षि महामृषिशेती महर्षि सर्व्ञ हित रमणीय अत्युज्वल ज्ञान गर्भोतारो ये तम जनयामस पूर्व सर्गाद स नोस्मा बुद्धिया शुभया संयुनक परम पद प्राप्नु या देवाना जो देवताओं की अर्थात इंद्रादी की उत्पत्ति का और उद्भव का हेतु है उद्भव विभूत योग को कहते हैं जो विश्वाधिप विश्व का स्वामी अर्थात पालन करने वाला है महर्षि महान ऋषि यानी सर्वज्ञ है हित नमणी अर्थात अत्यंत उज्ज्वल ज्ञान जिसका गर्भ अंतसार है उस हिरण गर्भ की जिसने पहले सृष्टि के आरंभ में रचना की थी वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे अर्थात हम परम पद प्राप्त करें पुनरपी तस्या स्वूपम दर्शयन अभिप्रेतम् अर्थम प्रार्थ्यते मंत्र फिर भी आगे के दो मंत्रों से उसके स्वरूप को प्रदर्शित करती हुई श्रुति अभिप्रेत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है याते ते रुद्रशिवा तनु रघोरा पाप काचरी नस्तनुवा संतमया गिरी हे रुद्र तुम्हारी जो मंगल में और पुण्य प्रकाशनी मूर्ति है हे गिरिशंत, उस पूर्णानंदमयी मूर्ति के द्वारा तुम हमारी ओर देखो याते रुद्रेति हे रुद्र तव या शिवा तनूर्घोरा उत्तम चैती तनुवौ अथवा शिवा शुद्धा विद्या तत्कार निर्मुक्ता दयाय द्वय न तो घोरा शशि मिवान अपाप स्मृति शशिबिबम्लादिनी अपकाशि स्मृतिमात्रघनाशिनी पुण्याक्तिकमना नोस्मातमया सुखतमया पूर्णाननंदे गिरीसत गिरौ स्थि संखती अभी चाकी अभीपश्य निरीक्षस्व शेयस निजयस्वे याते रुद्र इत्यादि हे रुद्र तुम्हारी जो मंगलमयी अघोरा शांत मूर्ति है अन्य अन्यत्र ऐसा ही कहा भी है उसकी ये दो आकृतियां हैं एक घोर और दूसरी मंगलमयी अथवा तुम्हारी जो मूर्ति शिवा शुद्धा यानी अविद्या और उसके कार्यों से हित सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म रूपा है घोरा नहीं है अपितु चंद्रमंडल के समान आह्लाद कारिणी है तथा अपाप काशनी स्मरण मात्र से ही पापों का नाश करने वाली अर्थात पुण्य की अभिव्यक्ति करने वाली है अपनी उस संतम सुखतम पूर्णानंद स्वरूप मूर्ति देह से है हे गिरिसंत गिर में रहकर सम सुख का विस्तार करने वाले हमें देखो हमारी ओर दृष्टिपात करो अर्थात हमें कल्याण पथ से युक्त करो किंच तथा यासुम गिरत हस्ते विभर्ष्य स्तभे शिवाम गिरीत ताम कुरमा हि घनसी हे गिरीसंत जीवों की ओर फेंकने के लिए तुम अपने हाथ में जो बाण धारण किए रहते हो हे ग्रित्र उसे मंगलमय करो किसी जीव या जगत की हिंसा मत करो यासुमति यामिशुम या गिरिशंत हस्ते बिभर्षि धार्यस्तभे जने गिरित्र त्रायत ताम प्रदस्ये त्यभी हे हेपतम शिवाम गिरीत्रत्र गिरीयत कुहिंसि पुरषमस्मदीय जगदपी कृष्ण साकार ब्रह्म प्रदर्शेत्य प्रेत्यम प्राथित यामीसुम इत्यादि हे गिरिशंत तुम जीवों की ओर छोड़ने के लिए जो बाण धारण किए रहते हो हे गिरित्र पर्वत की रक्षा करने के कारण भगवान गिरित्र हैं उसे शिव मंगलमय करो हमारे किसी पुरुष की ओर सारे जगत की भी हिंसा मत करो यहाँ इस अभिप्रेत अर्थ की प्रार्थना की है कि हमें साकार ब्रह्म के दर्शन कराओ परमात्म तत्व के ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति इदानिम इदानीम कारणात्म कारणात्मनावस्थानम दर्शन ज्ञानाद अमृतत्व आहा अब उस परमात्मा की ही जगत के कारण रूप से स्थिति दिखलाती हुई श्रुति ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति दिखलाती है ततः पर ब्रह्म परम बृहत यथानिकायभूते सुगूढ़ विश्व परिवेषिता ज्ञावा मृता भवन्ते उस पुरुषयुक्त जगत से परे जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट एवं महान है जो समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुसार परिच्छि रूप से छिपा हुआ है तथा विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है उस परमेश्वर को जानकर जीवगण अमर हो जाते हैं ततः परमिति, ततः पुरुषयुक्ता जगत परम कारण्वाद कार्य से प्रपंच से व्यापक ततः परम इत्यादि जो उससे यानी पुरुषयुक्त जगत से परे है अर्थात कारण होने से अपने कार्यभूत जगत में व्यापक है अथवा जो उससे जगत रूप विराट से परे है वह क्या है इसके उपरत उत्तर में श्रुति कहती है ब्रह्म परम बृहंतम जो ब्रह्म अर्थात हिरण्य गर्भरूप कार्य ब्रह्म से पर और व्यापक होने के कारण बृहत महान है तथा जो समस्त प्राणियों में यथानिकाय उनके शरीर के अनुसार गूढ़ अंतःस्थित है एवं विश्व का एकमात्र परिवेशता है अर्थात सबको अपने भीतर करके अपने स्वरूप से सबको व्याप्त करके स्थित है उस ईस परमेश्वर को जानकर जीव अमर हो जाते हैं परमेश्वर के विषय में ज्ञानी जनों के अनुभव का प्रदर्शन इदानम उत्तमर्थम दृढ़ मंत्र दिग्धनुभव दर्शय पूर्णानंदा द्वितीय ब्रह्मात्म परिज्ञाद परम पुरुषार्थ प्राप्तिर्ना दर्शयति अब उपरयुक्त अर्थ को पुष्ट करने के लिए मंत्रद्रष्टा ऋषि का अनुभव दिखलाती हुई श्रुति तथा स्तुति यह प्रदर्शित करती है कि पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म का आत्म स्वरूप से ज्ञान होने पर ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है अन्य किसी उपाय से नहीं वेदाहेतम पुरुषम महातम आदित्यवर्णम तमच पर तमें विधि मृत्युमेती नान्यपंथा विद्यती जना मैं इस प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है इसके सिवा परम पद प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है इति वेद जाने तमेत परमात्मा अथईतम प्रत्यगात्म साक्षिण पुरुषम पूर्ण महावात्म आदित्यवर्ण प्रकाशरूप तमसोज्ञा परमेव विदिवाति मृत्युमेति मृत्युमते कस्मा अस्मान्य पंथा विद्यते अनाया परम पद प्राप्त वेदाहमेतम इत्यादि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ यह जो प्रत्यगात्मा साक्षी पुरुष पूर्ण और स्वरूप होने से महान तथा तो प्रकाश प्रकाशस्वरूप एवं तम यानी अज्ञान से अतीत है उसे जानकर जीव मृत्यु को पार कर लेता है कैसे कर लेता है क्योंकि परम पद प्राप्ति के लिए उससे भिन्न कोई और मार्ग नहीं है कस्मा पुनस्तमें विधि मृत्यु में उच्य किंतु जीव उसी को जानकर मृत्यु को कैसे पार कर लेता है सो बतलाया जाता है यस्मा परम ना परमस्थ किस्मा नड़ी न जाजोस्त कस्ि स्तब्धो दीक्षिक तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वं जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिससे छोटा और बड़ा भी कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान निश्चल भाव से स्थित है उस पुरुष ने ही इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है यस्मादिति यस्मा परम पुरुषा परम उत्कृष्ट अपरम अन्य नस्ति जस्मान नाडीयो जस्मारणुतर न ज्या महत्म वास्ति इव इस्तब्धो निश्चलो दिवी दोतनात्मन स्वे महिमे ष द्वितय परेनातीय पर पूर्ण नैरत व्याषेण पूर्णेन यस्म जिस्पुषे उत्कृष्ट अन्न कोई नहीं है तथा जिस्से अड़ीयस न्यूनतर और जायस महत्तर भी कोई नहीं है वह अद्वितीय परमात्मा दिव्य अर्थात अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान स्तब्ध निश्चल भाव से स्थित है उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुष ने इस सब को पूर्ण निरंतरता से व्याप्त कर रखा है इदानिम ब्रह्मण पूर्वोक्त कार्य कारणताम दर्शया ज्ञानी नाम अमृतत्व इतरे इतरेशा चसारित दर्शयती अब पहले बताई हुई ब्रह्म की कारि कारणता दिखलाकर श्रुति ज्ञानियों को अमृतत्व और अन्य सबको संसारित्व की प्राप्ति प्रदर्शित करती है तथो यदुतर तर अनामयम अयम एतुर्मृतास्ते थेतरे दुखमेवा पीयती उस कारण ब्रह्म से जो उत्कृष्टतर है वह अरूप और अनामय है उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा अन्य दुख को भी प्राप्त होते हैं तत तत्म शब्दवाच्यागत उत्तर कारण तथ्युतरम कार्यकारण विनुक्त ब्रह्म तदूप रूपादिहित अनामय आध्यात्मिकपत्रयरहित या एकद विदुर्मृता मृत अहमस्मृत मृता अमरणधर्मणस्ते भमती अथेतरे ये नदुस्ते दुख मेंवा पीयन तत इत्यादि उससे अर्थात इदम शब्दवाच्य जगत से उत्कृष्ट तो उसका कारण है और उससे भी उत्कृष्टर कार्यकारण भाव शून्य ब्रह्म ही है वह अरूप रूपादि रहित और आध्यात्मिकादि त्रिविधतापों से रहित होने के कारण अनामय दुखहीन है जो इसे जानते हैं अर्थात अपने अमृत स्वरूप से मैं यही हूँ ऐसा अनुभव करते हैं वे अमृत अमरण धर्मा हो जाते हैं और अन्य जो ऐसा नहीं जानते वे दुख को ही प्राप्त होते हैं इदानीम तस्व सर्वात्मत्व दर्शयती अब श्रुति उसी को सर्वात्मकता दिखलाती है सर्वानी सर्वान शिरोग्रीव सर्वान सर्वभूता गुहाशय सर्व्यापी स भगवान तस्मा सर्वगत शिव वह भगवान समस्त मुखों वाला समस्त शिरो वाला और समस्त गीवाओं वाला है वह वा संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में स्थित और सर्वव्यापी है इसलिए सर्वगत और मंगल रूप है सर्वानेति सर्वाण्यानना चास्येति शिरांसी ग्रीवाश्चा सेवाशिरो ग्रीव सर्वता गुहायां बुद्ध शेष इति भगवान् ही सर्वूतगुहाशयस भगवान्न समि उत्तर समग्र धर्म से शन्नाम भग इति इगवती यस्द तस्वतव सर्वानंद इत्यादि समस्त मुख, सिर और ग्रीवाएँ इसी की है इसलिए यह सर्वानन सिरोग्रीव है यह समस्त प्राणियों की गुहा बुद्धि में सहन करता है इसलिए सर्वभूत गुहाशय है वह सर्वव्यापी और भगवान ऐश्वर्यादि की समस्त रूप है कहा भी है समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य इन छह का नाम भग है भगवान में ये सब ऐसे ही हैं इसलिए वह सर्वगत और शिव मंगल रूप है